संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व दान यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा के जन्म का राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह, दान यज्ञ तप और गुर्जनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। सुनाइये जी बोले राजन जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं वे आत्मज्ञानियों के कल्याण प्रद को प्राप्त होते हैं जैसे तंदुलन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है वैसे तो ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी न छोड़े वह खड़ा होता है तो खड़े रहते दौड़ता है तो दौड़ने लगते और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं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 और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता दूसरों के उपालंब या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं जो अपने लिए प्रिय अनुरूप और हितकर हो वही कर्म करना चाहिए राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी ब्यास जी के यहां महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी वह प्रसंग प्रसंगे सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष को तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती आप मुझे सुखदेव जी का महात्मा आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से कमसर सुनाइए भीष्म जी बोले राजन मैं तुम्हें शुभदेव जी का जन्म वृत्तांत योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ एक बार मेरू पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूतगढ़ों के साथ विहार कर रहे थे वहा पर्वत राज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी उन्ही दिनों भगवान कृष्ण गृपायण उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे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 मुझे तो यह वृत्तांत भगवान मारकंडे जी ने सुनाया था वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित सुनाया करते थे व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अफी खबर देने का विचार किया वे उनके पास आए और हसते हुए कहने लगे व्यास जी तुम्हे अग्नि वायु भूमि जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा वह भगवत भाव में में रंगा होगा, भगवान भगवान ही ही उसकी बुद्धि होगी, उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रम समझेगा। उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा यह उत्तम वरपाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास अग्नि प्रकट करने के लिए मंथन कर रहे थे इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती रूपवी अप्सरा पर पड़ी उसकी रूप संपत्ति से उनका मन आकर्षित, रूप संपत्ति ने उसका मन आकर्षित कर लिया इससे अकस्मात उनका वीर अरणी में गिरा उसे महातपस्खदेव जी का जन्म हुआ वे धूमहिन्न अग्नि के समान तेजस्वी थे उसी समय नदियों में श्रेष्ठ सी गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण गिरे। विश्वावसु नारद हहा हु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे उस समय वहां इंद्रादि लोकपाल देवता देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी आए वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की चर अचर सारा संसार ओहुटा। उसके जन्म काल में ही पार्वती जी के सही भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए इस प्रकार महावती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हें से संपूर्ण वेद इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर लौट आए, वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे ये बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संयम छेदन करने वाले बन गए थे उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी इसलिए गार्भस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था